भाइयों और बहनों तो इसमें से सुनेंगे आप सब अभी कृपा करके शांत हो जाइए मैं तो सीधा वो वहाँ गवर्नर जनरल साहब के वहाँ गया था पंडित जी को भी मिलना था वहाँ के जनरल है उसको भी मिलना था तो उसमें तो मेरे दिल में तो ऐसा था कि एक घंटा ही लगेगा लेकिन घंटा दो लग जाए तो सीधा वहां से आया हूँ वो घर में जा भी नहीं सका हूँ क्यूँकी मैं आपको ऐसे रोकना नहीं चाहता ये तो किसकी गलती हो गई है वो तो मैं जानता नहीं डॉक्टर लोहिया मेरे पास आए थे उन्होंने कहा कि करीब चालीस पचास आदमी आने वाले हैं तो पचास आदमी जो तो आएंगे उसमें हिंदू होंगे मुसलमान होंगे सिख होंगे सब होंगे लेकिन दिल्ली नहीं तो मैंने कहा कि जरूर आवे जावे मुझको बड़ा अच्छा लगेगा तो इस तरह से नहीं ना तब पीछे क्या करेंगे आवाज तो हाँ तो तो तो आखिर में वो रिकॉर्ड तो पीछे जो होशा हो लेकिन मेरा रिकॉर्ड तो आप लोग हैं तो आप लोगों को सुनाना वो मेरा धर्म है बाकी सुन सके वो न सुन सके वो तो दूसरी बात होगी थोड़ा ऐसा हूँ मैं वो जो गाते हैं तो गाने वाली आती है तो लाखों को सुनाना चाहती है मैं तो मेरी आवाज आपको पहुँचती है क्या अभी ये क्या करते हैं छोड़ो भाई ये क्या है अरे छोड़ो भाई अभी आप सुनते हैं क्या है अभी तो सबको मेरी आवाज पहुँचती है ना ठीक है तो अभी शांत हो जाएगी तो मैं तो वहां से सिझाया आ गया काम तो वही कर रहा हूँ कोई दूसरा काम मेरे पास है ही नहीं मेरी जिंदगी में दूसरा काम मैंने अभी रखा ही नहीं है तो, तो इरादा तो ये था कि चालीस पचास आदमियों से मिलना जो यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं उनसे लेकिन तो तो अखबार में आ गया अभी किसका गुना वो तो गुना ही किसी ने भी किया है तो वो गुना मैं समझता हूँ कि इस तरह से अखबारों में दे देना और मुझे सबको इतने आदमी आ गए अच्छा है कि इतने ही आए हैं बाकी तो जब ये कहो कि सबको बुलाते हैं तो सब आ सकते थे तो सब उसे मैं क्या बात करने वाला था करूँ लेकिन ये बात नहीं है ना मुझको तो कुछ काम कर लेना है तो आप लोगों से तो मैं इतनी ही बात करूंगा कि मेरे पास तो अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी पड़ी है आठ घंटा मैंने दिया था तो आप आ गए हैं आपसे तो मैं इतना ही कहूंगा के दिली को आप आबाद रखना चाहते हैं तो आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जो कोई भी हिंदुस्तान के हैं उनको भाई भाई का रखना चाहिए आपका दिल को जो जख्म हुआ है जो जो घाव पड़ा है वो तो मैं जानता हूँ वो तो सबको पड़ जाता है दुनिया में इसलिए जो भाई रहते हैं वो बचे आपस आपस में तो दुश्मन थोड़े बनते हैं और कोई दुश्मनी करें तो उसको तो हुत को देखना है तुम्हें तो, तो आपको ये कहूँगा कि वो जितना काम है वो हुकूमत को करना है लेकिन हम अपने आप कुछ न करें तब तो सब घेर होगा और नहीं तो नहीं होगा तो मैं आप लोगों को तो इतना ही कहूंगा दूसरा में कहना नहीं चाहता दूसरा क्यों आपको मैं क्या बचाऊंगा किस तरह से होना चाहिए किस तरह से हम दिल्ली में शांति पैदा कर सकते हैं वो तो जो 40-50 आदमी जिनको खास बुलाए गए हैं उनसे ही बात करना है वो पीछे आप आपसे बात करेंगे उसमें कोई खुफिया तौर से कर, बात करनी है ऐसा नहीं है लेकिन इतना मजमा में वो बात हो नहीं सकती वो तो उसमें तो सवाल जवाब होने के तो ये जो गलती हो गई इसलिए यहाँ आ गया की अभी तो ज्यादा आदमी आ गए होंगे तो दूसरा चारा नहीं है घर में तो बात नहीं हो सकती इतने बेच नहीं तो सकते हैं तो आप बैठे अभी मेरी आपसे ये ये प्रार्थना है कि आप घर पर जाइए ये गलती छापा वाले की हो गई उसकी तो मैं टेटी तो करूंगा किसने किया है वो तो मैं उसको सुनाऊंगा विषय लेकिन ये जो तो हो गई गलती वो तो वो तो दूर से दुरुस्त हो ही नहीं सकती इसलिए मैंने आपसे कह लिया तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप मानते हैं और चाहते भी हैं कि मुझको इन 40-50 आदमी जिनको खास निमंत्रण भेजा है उनसे बात करनी चाहिए तो आप सब शांति से जाएंगे अगर आप मानते हैं कि नहीं तो हम उसको बात भी नहीं करना देंगे तो आपके हाथ में है अभी तो न्यूज़पेपर में आ गई चीज तो मैं कोई उसको बदल नहीं कर सकता हूँ मैं ये नहीं कह सकता हूं, नहीं, आप चले जाए तो मेरा मेरा ऐसा रवैया ही नहीं है मैं इस तरह से काम नहीं करता हूँ मैं तो सबका दास हूं तो मुझको तो दासव करना है अगर आप ये समझते हैं कि वो हमारा ही काम उसको करना है तो हमको तो कुछ करना ही नहीं था उसको पूछना ही नहीं था हम चले जाए अगर आप चले जा सकते हैं तो तो पीछे में जो चालीस आदमी है कि तीस आदमी है कि पचास आदमी है उनको मैं घर में ले जाकर बात करूँ अगर आप मानते हैं कि नहीं वो तो हो ही नहीं सकता अभी तो मीटिंग में बुलाए तो नहीं खत्म करो तो मैंने खत्म कर दिया पूछोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा बस इतना ही मैं कहूँगा वो बड़ी अच्छी बात है मुझको बड़ा अच्छा लगता है